वेद की पावन गंगा ब्रह्म अब भगवान की पावन लीला कथा श्री कृष्ण की कथा का अमृत हम पान कर रहे हैं इस समय हमारी प्रवचन गंगा में के ऋषि हैं प्रथम मंडल के जो हमारे पावन ऋषि हैं है कणु घोर अतिशय निर्मल करने वाले माने जो निर्मल करता है जो सारे पाप धोने का है घोर और जो गहराई से गंभीरता से हमारे पापों को धोता है परंतु जो सत्संग करेंगे और सत्संग का खाली सुनना नहीं होता है उसे जीवन में उतारना और जीना भी होता है गोविंद अभी तक हमें पूर्व के पावन ऋषियों के पाठ में तथा लीला कथाओं के अमृत से हमने जाना कि वो भक्ति जो अभी मेरा स्वभाव नहीं बदल पाई वो बहुत बौनी है क्योंकि भक्ति भजन गाना नहीं भक्ति का अर्थ है कि मेरा स्वभाव बदले मेरा विचार बदले मेरी सोच बदले और भक्त तो भर्तव्य हो सकता हूं जब मैं मनसा वाचा करवणा अक्षरशा अपने आराध्य का ही प्रतिरूप बन जाऊं कि मेरी सोच भी वही हो सबके साथ मेरा व्यवहार भी नारायण के जैसा हो ना तो उसमें कोई लिप्सा हो ईर्षा देश भेदभाव ये सब ना हो अगर आप समझते हो कि भजन गाना भक्ति है तो ये आपने हमसे नहीं उन विदेशियों से लिया है जिनके आप हजार साल विराम रहे हैं यह ये यहाँ इबादत की बात हम नहीं कर रहे हैं भक्ति का अर्थ है टोटल एडॉप्शन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने को अंधा मत बनाइए आप भक्त नहीं है भक्त बनने की प्रक्रिया में है यह अच्छी बात है लेकिन भक्त तो तब होंगे कि जब अपने आप को पूर्ण रूपेण अपने आराध्य का निमित्त मानता और इस जगत को नाट्यशाला मानता हुआ पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने आराध्य का निमित्त बना उन्हीं के विचारों को उन्हीं के आचरण को उन्हीं के विचार को स्वभाव को तद्रूप जी तो मैं भक्त हूं नहीं तो भक्त नहीं उसे इतना सस्ता मत करो क्योंकि भक्ति तो ज्ञान वैराग्य सभी की पूजा तप सबकी मां है उसे सस्ता मत बनाओ नहीं तो जीवन सस्ता हो जाएगा और पतित योनिया ही बाकी रह जाएगी भक्त बनने का अवश्य प्रयास करो कोई भी काम करने से पहले कि जगत तो नाट्यशाला है मैं श्री हरि का निमित्त हूं मेरा अंतर जगत ही स्वजगत है बाहर तो निमित नाटक है क्योंकि बाहर जो भी आज दिख रहा है कल नहीं होगा वो तथाकथित सगे नाते रिश्ते चिता की राह में ही बिखर जाएंगे शरीर और उसका परछाई भी छूट जाएगी वो ज्ञान विज्ञान भी, भी सारे तुम्हारे यहीं धरे रह जाएंगे और जब अगले बार जन्म पाओगे तो ये सब कुछ नहीं होगा जाने कौन योनि हो जाने कौन जगह हो कौन जाने तो वाह जगत नियमित जगत है और मुझे सिर्फ नैमित भाव से जीना है जब शरीर का एक कोष नहीं बना पाया तो मैं अब इस अंधता को और नहीं ओढ़ूंगा जब कोश ही नहीं बना तो बेटा बेटी कब बनाएगा तो मैं निमित माता पिता हो सकता अन्यथा वही है बस वही है दूसरे झूठे दंभ भी अब नहीं जीऊंगा आज आपको बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने अपनी संस्कृति और अपनी राह छोड़ करके विदेशियों की नकल कर ली है उनकी बीटीन बन गए हैं लेकिन इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा इसके बिना कोई शुरुआत ना होगी कोई पहल ना होगी दिस इज द फर्स्ट टू बिगिन जब कुछ बनाया नहीं है तो दंभ से ऐठता क्यों है भेदभाव में जीता क्यों है पिचकता और फूलता क्यों है सरल हो विनम्र हो जो विनम्र नहीं होते वो कभी भक्ति नहीं पाते क्योंकि तो जिनका स्वभाव हर बात में ऐंठना है ठोथी उपलब्धियों में तो भूल जाते हैं कि प्रभु के सामने भी स्वभाव का ऐठेंगे तो ईश्वर ने धिक्कारे गए तो इसलिए कहा कि दंभी का कोई ईश्वर नहीं होता जिसमें विनम्रता नहीं उसका कोई भगवान नहीं होता अपने पद पर ऐंठना हाँ, अपने तथाकथित संबंधों पर ऐठना दम्भ करना अपनी थोड़ी सी धूल के कण भर उपलब्धियों पर ऐठना दम्भ करना तथा कथित ज्ञान पर दम्भ करना मतलब श्री हरि को गवाना है एक श्री से उनसे कट जाना है इसे कभी मत दो और जब वो घटघट वासी है तो हम किसको झुका पाएंगे हाँ एक तरफ तो हम गाते हैं सीए राम मैं तो दूसरी तरफ बेद भी करते हैं और किसी को नीचा किसी को ऊंचा बनाते नहीं प्राणी मात्र की चरण रज को विनम्रता से माथे से लगाना है मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र सचराचर संपूर्ण जो है हमें उनका भक्त बनना है तो हम प्रभु की भक्ति पाएंगे जिनके मन में भेद है उनका कभी उद्धार नहीं होता है ये सब हम वेद में पढ़ते चले आ रहे हैं लीला कथाओं में भी भगवान की लीलाओं में भी हमने जाना है और ये भी जाना है कि भक्ति पाठशाला के समान है कक्षा कक्षा आगे बढ़ती है आए आज की रचा खोलें ये तीसरी दिशा है प्रथम सुख की यज्ञ की ही स्तुति है लेकिन यज्ञ को भी हमने अब बहुत अच्छे से समझा है कि बाहर का यज्ञ नैमितिक है निमित्त यज्ञ है ये मूल यज्ञ नहीं मूल यज्ञ वो है जो हम सब में प्रज्वलित है जहाँ आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है बाहर आत्मा का प्रतीक ईश्वर का प्रतीक ही हम यज्ञ के आचार्य का वर्ण करते हैं पादर्घ पूजन करते हैं भीतर प्राणवायु यज्ञ का उपाचार्य है तो बाहर उनके साथ जो उपरी हैं अच्छा वाक्य जो आए हैं उनका हम प्राणों की भांति ही उनका वंदन अर्चन और उनका वरण करते हैं यज्ञ में ह्रह्म हाँ, ज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है इसी का प्रतीक हम बाहर के यज्ञ में पवित्र अन प्रकट करते हैं और जो भोजन में हम आत्मा को सामग्री के रूप में अर्पित करते हैं हवन और यज्ञ के लिए कि जिससे कि वो यज्ञ हो भोजन और वो बन के शबरी का राम मेरे जूठे अन्न को यज्ञों के द्वारा रक्त मास ऊर्जा और क्षणों में लौटाए उसी को हम बाहर सामग्री में लेते हैं और जीव रूप हम सब यजमान है बाहर के यज्ञ में असत्य को अज्ञान को विषांतता को पाप को भेद को दम को भटकाव को सामग्री के साथ जलाकर भीतर हमें इन ज्वालाओं से लिपटने के लिए अपने आप को अर्पित करना है रोम रोम इसमें बस जाना है क्योंकि जब तक हस्मी मेरे तन की राख इन अग्नियों में नहीं बसी थी पावन फलों में नहीं लौटी और जब तक ये पावन वनस्पतियां भोजन के रूप में पुनः ब्रह्म ज्वालाओं में पूर्ण रूपेण यज्ञ नहीं हुई मुझे शिशु का रूप नहीं मिला और आज भी एक एक सांस एक एक धड़कन जीवन का प्रत्येक क्षण मुझे यज्ञ से मिल रहा है इसलिए वो यज्ञ जो वेद हमें पढ़ा रहा है वो हमारे भीतर प्रज्वलित है बाहर का यज्ञ नैमितिक है ये नहीं कि बाहर यज्ञ कर लिया तो बोले सब कुछ मिल गया बड़ा पुण्य हो गया ना नैमित यज्ञ निमित जग, जगत में फल दे जाएगा लेकिन अनंत की राह नहीं देगा जब नैमितिक के साथ स्वयज्ञ भी होगा तो निमित्त जगत भी सुंदर होगा और अनंत की राह भी निश्चित पाओगे दुर्भाग्य से ऋषि तपस्वी मारे गए सारे ग्रंथ फूके गए भोजपत्र जलाए गए और उसके बाद विदेशियों की देखा देखी जब यहां सांप्रदायिकता ने सर्व उभारा तो हम बाहर की सतहों तक रह गए क्योंकि उनके पास भीतर का कोई ज्ञान था नहीं तो हम अपना भी खो गए लेकिन तुम सोचो कि बाहर ही बाहर कर लेने से तुमने कोई अनंत की राह में कुछ उपलब्धि पाई है तो तुमने कुछ नहीं पाया संप्रदायिक सोच संप्रदाय के बाह्य स्वरूप तक रहती है सामाजिक सोच समाज तक सीमित रहती है लेकिन धर्म आनंद की राह है भीतर बाहर की चर्चा है आए रिचा में आए तो क्या कह रहे हैं आज की प्रचा खोले सब लोग और एक बात और भी बता दे जिन्होंने पहले नोट कर लिया हो ब्रह्म सूत्र को तो वहां खातम लिख गए हैं गलती से उसको ठीक कर लें ख्यातम शब्द है व्याख्यातम व्या, व्या नहीं है उसे सही कर हाँ तो में कहा दूतम होतारम वृणार विश्ववेदस्ते सतो विचर दिव्य स्पृशन दिव्य स्पृशंती भानव ये आज का ऋचा है ऋचा का अर्थ होता है बिलोया हुआ अमृत मक्खन का गोला कि सचराचर रूपी ग्रंथ में ऋषत ने मंथन के द्वारा जो मक्खन प्रकट किया उस गोले का नाम क्या है ऋचा ऋत से ऋचा बनी है ऋत माने अजर अमर अविनाशी वो सत्य जो अपरिवर्तनीय है जिसे बदला नहीं जा सकता और इन ऋचाओं को वो जिस पात्र में रखते हैं वो कहलाता है सुख सुख सूप, हाँ, तो में तो बड़े ऊ की मात्रा लगती है ना लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो सा में छोटे उ की मात्रा लगेगी धन उक्त दिव्य उक्ति दिव्य कथन दिव और इस प्रकार ऋत ऋग और ऋत इन तीनों का एक ही अर्थ है इसको जिस महापात्र में हमने रखा वो कहलाया ऋग्वेद ऋग से ऋग से ऋत इन तीनों का एक ही अर्थ है तो ये वो कहलाया ऋग्वेद अर्थात ऋतवेद आत्मेदा तो का आरंभ करें हम प्रामाने नित्य अजर अमर तो तुम्हारी दूतम ज्योतियां वो ब्रह्म ज्वालाएं जो, जो यज्ञ की दूत बन करके हम सबको बारम्बार भस्मी से अन्न आन से दुर्लभ ये रूप देती हैं और निरंतर वो अग्नियां जो हमें पालती हैं पोसती हैं जो मेरे अंतर में प्रज्वलित हैं वे नव दुर्गाएं वृणी महे चलो आज उसका वरण करें वृणी माने वरण करें अहे आहो तो प्रातवादूतम वृणी अरे चलो आओ आज उन आत्मज्वालाओं का अपनी अग्नियों का वर्ण करें बाहर मट्टी बहुत बटोरी है उम्र ही तो गंवाई है आप कहते हो आप करोड़पति हो आपने बड़ी सक्सेसफुल लाइफ लीड की है मैं कहता हूं जिंदगी भर के पैसे बटोर के एक दिन तो दो जिंदगी का मैं मानूंगा कि तुम कमाई कर आए हो और आज मनुष्य हो कि तुमने अपने को नहीं जाना तो तुमने इस मनुष्य की योनि को अपमान है कलंकित ही तो किया है धिकारा ही तो है तुमने अपना भी तो अपने साथ भी तो विश्वासघात ही किए हैं वो सारा समय जो आत्मा की अमरता में मिठास में मौज में बीज सकता था वो सारा समय तुमने ईर्ष्या द्वेष तनाव झूठ और दम में गंवाया अरे तुम सब तो बर्बाद कर रहे थे तुम्हें ये क्यों लग गया कि तुम बड़ा सार्थक जीवन जी रहे निमित जगत को निमित भाव से जरूर जीते लेकिन स्वजगत को तो ना भूल जाते तुमने तो आत्म जगत का निरादर किया है भक्ति कब तो कहा प्रादूतम वृणीम अहे हो तारम हो तारम कहते हैं यज्ञ करता परमेश्वर जो स्वयं आत्मा यज्ञ कर रहा है पहले ऋषि की पहली ऋचा का ध्यान करो मधुचंदा की हगनिम ईले पुरोहितम यज्ञ देवम ऋत बीजम हो रत्न धातम भी होता आरम तो कहा होता आरम विश्ववेदसम्ञ के उस अधिष्ठित आचार्य की कल्पना करो जो निष्काम भाव से न्यौछावर कर रहा है विश्ववेदसम संधि विच्छेद हमने बोर्ड पर भी कर दिया है वि माने विगत स्वामाने मृत्यु जो सबको मृत्यु से लिखित करता हुआ पुनः पुनः जीवित करता हुआ वेदसम और ज्ञान से और ज्योतियों से ब्रह्म ज्ञान से निरंतर सबको वरद कर रहा है फिर फिर जन्म रहा है चलो इतनी उम्र तुमने बर्बाद कर दी है अब लौट चलो उसने हर सांस दी तुम्हें धड़कन दी जीवन का आरक्षण दिया और उसकी विनम्रता देखो कभी जताया भी नहीं कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं तुम एक उंगली बनाना नहीं सीख पाए और तब भी कहा मैंने तुझे पैदा किया है तू ऐसा करता है तू ऐसा करता है सोचो और भक्त वो होता है जो अपने आराध्य के नक्शे कदम मनसा वाचा बाचा जाए कितने करीम हो अपनी ही अंतर आत्मा के तो कहा होता आरंभ विश्ववेद समर का नहीं है जीवन के अमृत क्षण जो मृत्यु को भी पराजित करके संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न कर रहा है है ना महान वो महान हम सब में स्थित है स्वामी जी सातवें आसमान में मिलूं, बैकुंठ में मिलूं, साकेत धाम में मिलूं, भेंट का हो ना वो महा वो महात्वपूर्ण वो सर्वस्व मेरा मुझ में तुझ में सब में स्थित है स्थित होना महाअस्ते भीतर टीका है तुझे बाहर गुरु जी बनने की भी जरूरत नहीं और तुझे बाहर लंबी दौड़ लगा करके कोई गुरु लाने की भी जरूरत नहीं आत्मज्ञान ही गुरु है <coughs> और आत्मा ही ईश्वर है वो घट घटघटवासी है <coughs> उसी को हमने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश कहा <coughs> बच्चों को पढ़ाने के उपक्रम है गुरुकुल में तो कहा सतो मात्र वही सत्य है और अंत में भी वही सत्य रह जाता है बाकी सब झूठ हो जाता है नाम नहीं लेते कहते फलाने की मट्टी है ये फलाना नहीं है ये जब चिता पर लेटा होता है मट्टी जा रही है विष्णु मोहर वो नहीं है इसमें तो कहा महाते सतो चरंती अर्चय जो व्यापक रूप से विचरण कर रहा है वो अर्चनीय वंदनीय ईश्वर हमारा हम सबके भीतर है तो किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं किसी से ऊंचा उठने का काम नहीं यू आर सेकंड टू डन एंड ओ वन इज सेकंड टू यू कृष्ण के सब सखा बराबर अर्जुन कहता है आप मेरे पवन गुरु हैं उचित है यह उसका कहना धर्म है लेकिन गोविंद क्या कहते हैं तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है सखा माने इक्वल बराबर हो गया है प्रभु ने तुमने किसी को कभी छोटा नहीं किया तुम भी कभी किसी को छोटा मत सब में राम देखो सब में ईश्वर देखो जीव मात्र में मनुष्य मात्र में ही नहीं बल्कि जीव मात्र में अपनी आत्मा का दर्शन करो छोटा बड़ा ऊंच नीच, जात पात बिल्कुल नहीं करो क्योंकि भेद में फंसे तो सर्वनाश हो गया भेद में गया व्यक्ति कभी अभेद ब्रह्म की प्राप्ति कदापि नहीं कर पाता इसे सदा याद रखना तो कहा विचरण ते अर्चय वही गति है वही गंतव्य है हाँ। हमने पूर्व के ऋषि में भी पढ़ा है एन्द्र सान सिम रही यु जंतीम व्रधनम चरण तम रोचन्ते रो चंते रो ब्रह्म है वो युतिम जुड़ा है हम में वो जो अंतिम रूप से मुझ में जुड़ा है मेरा आत्मा ब्रह्म चरण जो मुझे हर गति देने वाला है मुझे सांसें धड़कने और जीवन के क्षण प्रदान करने वाला है परितस्था और हर गति में स्वयं स्थिर है मैं बच्चे से जवान और बूढ़ा होता हूं वो तो नित्य है मैं बच्चा न बूढ़ा न जवान वो तो सदा एक जैसा रहता परित वो व्यापकता से एकत्व एक में ही स्थिर है और हम सब में समाया हुआ है रोचन ते रोचना देवी क्या उसकी रोशनियां हैं हर और तू भी उसी का रोचना माने तिलक जो होता है उसका प्रकाश ले उसी की ज्योति को मस्तक में धारण कर और तू तो भी ज्योतिर्मय हो जा हाँ आपने खाली तिलक लगा लिया ये नहीं उसको अर्थ समझो उसको जानो ये ठीक है कि निमित जगत में निमित जगत में तो नाटक ही है लेकिन इसका मूल सत्य अंतर जगत में क्या है उसे भी जानो हाँ, तो क्या कहा चरंतेरंत अर्चय हाँ, चरंते देवी जिसके प्रकाश से ही गति है अभिव्यक्ति है जीवन का क्षण है हम सब गतिमान हैं और जिसकी ज्योतियों से ही सचराचर प्रकाशित है इस स्पर्शांति छू लेता है जब वो स्पर्श देता है तो हम सब जीवंत हो जाते हैं आज चलो लौट उसको छू लें, उससे जुड़ जाएं, भानवा और उसका भान करें उसका एहसास हो उसकी याद हो उसका उसमें अर्पण हो समर्पण हो और योग हो जाए यहां हम देख रहे हैं कि बालक बाहर आहूति दे रहे हैं लेकिन ऋषि बच्चों को वे भीतर पढ़ा रहे हैं अब ये बात हम भूल गए थे क्योंकि बाकी सारी दुनिया में जितने सांप्रदायिक सोच के धर्म थे उनमें जो कुछ था बाहरी बात बाहर भीतर उनके कुछ भी नहीं था परमेश्वर भी उनका सप्तलूप तो में था तो बीच में एक मिडिल पोजीशन को भरने के लिए एक उस्ताद की भी जरूरत थी यहां कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में श्री राम छंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार यज्ञों में में और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय वास करने वाला अर्जुन मैं हूं। ये सारे नाम तुम्हारी आत्मा के हैं और तुम में वास करते हैं अब फिर भी हमारे पल्ले धर्म कभी नहीं आया बस सांप्रदायिक सोच को ही हमने धर्म का मान करके और वहीं सारे ठीकरे फोड़ डाले हम कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो पाए अब होना है ये संकल्प हमारा है ये वेद जो बच्चे पढ़ते थे और हृदयंगम करते थे क्या जब बड़े लोग जो अपने को बड़ा समझदार कहते हो इसको हृदयंगम आचरण और विचार में नहीं उतार सकते हो बस संकल्प चाहिए शक्ति चाहिए तेरा राम तुझमे है वो सब में है अपने में उसको देख उससे लिपट ये तेरा अंतर जगत है और वाह जगत तो निमित्र जगत है रामलीला का मंच है जैसे मंच पे लड़के गाते हैं भाई प्रकट कृपाला कहीं लड़का पैदा होता है हा नाटक होता है पंद्रह मिनट में लड़का कहां से पैदा हो जाएगा और वो भी दशरथ कौशल्या दोनों लड़के हैं जाहिर है कि मंच पर नाटक हो रहा है तो जब शरीर का यह कोष तुमसे ना बना तो तुम निमित ही तो हो बना तो वही रहा है भले तुम में रहा है और कहां बनाएगा वो बैठा जो तुम में है अपने को अपमानित मत करो अपने को छोटा मत समझो लेकिन अपने को गौरवान्वित करो कि ईश्वर तुम में है और बेशक बहुत बहुत लज्जित हो जाओ कि तुम आज तक उनके जैसे नहीं हो पाए हो तुम्हारा शील वही हो तुम्हारा स्वभाव वही हो तुम्हारा विचार वही हो तुम्हारा आचरण वही हो यहां तक कि सपना भी वही हो तो तुम अपने पे भी गर्व करो नहीं तो अभी गर्व करने के लिए बस गोविंद ही है मत ऐठो मत फूलो मत शान बघारो क्यों क्योंकि तुम तो अपने बनाने वाले का भी अपमान किए बैठे हो उनके जैसा विचार होगा उनके जैसा स्वभाव होगा उनके जैसा आचरण होगा तब लगेगा कि हाँ बेटा है पिता के नक्शे कदम जा रहा है पिता का बच्चे अगर चाटुकार भाण बन करके उसके भजन गाने लगे तो पिता को आनंद नहीं होगा उससे भी अच्छे बनके के तो वो गदगद हो जाएगा हमें कोई बुराई अपने में नहीं रखनी है हमें अच्छे से अच्छा बर बनना है और अच्छा बनना कोई शर्म की बात नहीं है सम्मान की बात है तो फिर हम अच्छा ना बने उसके लिए हम कभी चौपाइयों की आड़ लेते हैं कभी फलाने गुरुओं की आड़ लेते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कहा हाँ अच्छा बनने में भी रुकावट खुद डालते हैं कहो के अच्छे बन के दिखाएंगे उसके बनाए हैं तो उसकी सारी अच्छाइयां अपने मिला के दिखाएंगे अब कोई पाप नहीं होगा कोई कपट नहीं होगा कोई छल नहीं होगा अतिशय निर्मल रहे इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर मानेंगे क्योंकि उन्हीं का बनाया है और वे स्वयं विराजते हैं हम इसे गंदा कैसे कर सकते हैं मन से वचन से कर्म से सोच से अथवा स्वभाव से आए ब्रह्म सूत्र भी खोलने आज का सूत्र क्या कह रहा है वेद और सूत्र संग संग चलते हैं क्योंकि ये बाउंड्रीज बताते हैं और वो भीतर बाउंड्रीज के भीतर रखा अमृत वेद दिखाते हैं और ये रे, सीमांकन रेखाकन करते हैं ब्रह्म सूत्र जो है आत्मा के सूत्र है ये क्या कह रहे हैं आज के सूत्र में जीव मुख्य प्राणीलिंग ने चेतन व्याख्यातम चेतक है हाँ ना ये दाग नीचे वाला लगा है ना तो शब्द हो जाएगा चेतत व्या और आधावा आगे बढ़ेगा व्याख्यातम कहते हैं कि जीव के लिए ही मुख्य रूप से आप सबके लिए प्राणों की व्यवस्था प्राणों से उसने आपको हम सबको चिन्हित और जी जीवंत किया है ये चेताने के लिए ये बताने के लिए कि जीवन क्या है जीवन के मूल क्या है यही व्याख्यातम यही व्याख्या सारे वेदों में ब्रह्म सूत्र में सारी स्मृतियों में श्रुतियों में यहाँ तक के लीला ग्रंथों में भी बाल तुम पाओगे मत समझना कि एक ग्रंथ यहां कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है ये लोगों को भ्रम हो जाता है ऐसा कहीं कुछ नहीं है यदि उस परमेश्वर की इच्छा होती कि तुम खुद अपने आप को प्राण परलेवित करो तो जो तुम्हें सांस धड़कन दे रहा है क्या मट्टी से आन बनाना सिखा नहीं सकता था अन्न से रक्त के कण बोलो क्या उस परमेश्वर के लिए मुश्किल था उसने क्यों नहीं बताया और सारा भार अपने ऊपर ले लिया क्यों मुझे उत्तर दो क्योंकि वो तुम्हें चौधरी क्यों बनाना चाहता सबसे पहले तुम्हें अतिशय निर्मल बनाना चाहता है पूर्ण पवित्र बनाना चाहता है और तुम्हें अनुकरण करना सिखाना चाहता है और जिस दिन तुम इन सारी योग्यताओं में पारंगत हो जाओ तुम तो एक घर ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें एक धरती दूंगा एक ग्रह दूंगा जाओ उसे जीवंत करो ये क्या नाटक कर रहे हो चेला हाँ। चेली संवाद गुरुजी, जी और यह सब क्या है ये एक मकान को तरसते हो मुट्ठी भर उपलब्धियों के लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हें ग्रहें देना चाहता है पहले तुम उसके जैसे निर्मल उसके जैसे सरल उसके जैसे सत्यनिष्ठ उसके जैसे अमृत में बन के दिखा दो पिता का स्वरूप ला दो और फिर ज्ञान विज्ञान भी ले लो वो कहते हैं ना, ऊपर वाला गंजे को नाखून नहीं देता मत मांगो नाखून घायल हो जाओगे कि स्वामी जी सिद्धियां मिल जाए स्वामी जी तांत्रिक बन जाओ ये सब ठगी है ये अपराध है ये पाप है तुम्हें अतिशय विनम्र और निर्मल होके दिखाना है कि प्रभु आपके हैं तो अक्षरशाह आप ही के रहेंगे आपकी लीला हमारी वाह्य जगत की लीला होगी हम उसी का अनुकरण करेंगे पति बनेंगे तो श्री राम जैसे पुत्र बनेंगे तो श्री राम जैसे हा? पिता भी बनेंगे तो श्री राम जैसे भाव होंगे तो श्री राम जैसे खाली भजन नहीं गाएंगे नारायण आपकी राह आकर प्रभु आपको हम सम्मानित करके दिखाएंगे नारायण कि हम इतने कृतधन नहीं हैं इतने घटिया नहीं है, है कि खाली भजन गाए के भाग जाए हम अतिशय पवित्र और निर्मल होकर दिखाएंगे और जब वो पिता देखेगा कि हां रूप उतर आया है तो सीने से भी लगाएगा और अपनी बाकी शोभाएं भी देगा पहले ऋषि में हमने कहा था साना पितिव सून वे अग्नि सू पायनोभ सचस्वा स्वस्थ है न मेरी चाय पहले ही सुख कि जिस प्रकार सह ना जिस प्रकार हर पिता अपने पुत्र को अपनी शोभाओं से नाम से रूप से गोत्र से उपलब्धियों से वरद करता उसी में व्याप्त हो जाता है उसी प्रकार सह ना पितेव ना माने हम सब जीव जो है सहजीव जो है हे पिते हे पिता आपकी शोभाओं से युक्त सा नापिदे सूनवे अग्न हम सब को उत्पन्न करने वाले हे ब्रह्म यज्ञ हे आत्मा हे ईश्वर आपे के समान सच हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का ज्ञान विज्ञान हो हमें तड़प हो हमें जिज्ञासा हो सा नापि देव सूनवे सुपायनोभव सच स्वा ना स्वस्थ हम आत्मा में स्वने आत्मा में स्थित हो जाएं स्त शब्द का यहां भी प्रयोग हुआ है हा तो इस प्रकार बहुत यहां यह नहीं कहा कि नारायण आप तो सब कर ही रहे हो प्रभु आश हम आपको प्रसन्न कर पाए आपके नक्शे कदम चल पाए मनसा वाचा कर्वणा हम सब ये रूप पाए तो प्रभु आपकी शोभा बने और आप ही के निमित्त बन आगे ग्रहों को जीवंत करें तो नारायण आपके किसी योग्य हो अभी तो सिर्फ आपसे ले ही रहे हैं दाता देने देना तो दूर उस ओर जहां भी नहीं पा रहे हैं कैसी विचित्र और एठ रहे हैं भटक रहे हैं ना ये अपराध है और इस प्रकार इस ऋचा का अमृत हमने पिया है आप कृष्ण की कथा में चले भगवान की हमारी कथा द्वारिका में है द्वारिका में हमारी कहानी है भगवान लीला अवतार धारण करते हैं लीला अवतार क्यों धारण करते हैं प्रभु इसलिए कि बाकी लोग बैठ के उनके भजन गाय सबसे पहले प्राइमरी क्लास में आओ केजी क्लास में आओ जाओ एक स्कूल में तो तुम्हें लीला शब्द समझ में आ जाएगा सबसे पहले टीचर जो होता है अथवा होती है जैसी भी जो भी हो तो सबसे पहले वो चिल्लाते हैं ए फॉर एस बी फॉर बैलून सी फॉर कैट के पीछे बच्चे चिल्लाते अब क्या हम टीचर को ए बी सी नहीं आती है बोलो हा? कमल से खा खरगोश से खा गाय से गा अध्यापक चिल्ला रहा है तो आपको क्या लगता है कि गंवा रहे इसे काका का नहीं आता बोलो आता है वो क्या कर रहा है वो लीला कर रहा है कि बच्चे उसका अनुसरण करें और अल्फाबेट्स पढ़ जाएं। तो यहां परमेश्वर लीला अवतार धारण करके क्यों आए ये ठीक है कि दोहराने में गाना पड़ेगा पक्की बात है बच्चे भी तो गाते आप भी गाओ कोई मना ही नहीं लेकिन गाने का अर्थ नहीं कि खाली कबूतर खरबूजा गोभी गाय वाय सब गालो और काका गाना पड़ो तुम उस क्लास में ही फेल हो जाओगे अगली क्लास में आओगे नहीं और अभी तुम्हें भक्ति की प्रभु भक्ति की प्रभु अनुकरण की एम ए पी एच डी करनी है और के जी में ही सब बैठे हुए हो और लाइफ के अल्फाबेट नहीं पढ़ रहे हो भजन गाते ये कौन सी अवस्था है भाई मुझको भी बता दो हाँ, वो फलाना सत्संग सुनिया हैं फलाना गुरु कर आए हैं हाँ, वो तो ठीक है बढ़िया है अच्छी बात है किसी बहाने से ही चले तो हो लेकिन सही नहीं चले हो क्योंकि उस गुरु से इस गुरु तक भी आना था तुम्हें वंदे हैं कृष्णाम जगत गुरु उसे पढ़ना था जो तुम्हारे भीतर है वो जो तुम्हारा अमृत है जिसके कारण तुम हो और कल भी अगर जन्म मिला तो उसी के कहो वही लाएगा बाकी कोई भी नहीं तो हमें उसके स्वरूप जानना था तो यहां जैसे अध्यापक पहले चिल्लाता है फिर उसके पीछे बच्चे अनुकरण करते हैं तो वो कहा अल्फाबेट एबीसीडी ये सब पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो अगली क्लास में चले जाते हैं पास होकर लेकिन क्या वो अगर बच्चा बुढ़ापे तक वहां बैठा है हाँ? ए फर एस बी फर बैलून करता रहे तो उसके मां बाप प्रसन्न होंगे क्या बोलो तुम्हारा ही बच्चा हो और पता चला दाड़ी मुँह भी निकल आई वहीं केजी क्लास में बैठा कर रहा ए फर एस बी फर बैलून सी फर कैट विल यू बी हैप्पी बोलो तो खुश हो जाओगे कि बेटा बड़ा समझदार है वही बैठा है स्थिति प्रज्ञ आगे हटता ना पीछे हाँ बोलो प्रसन्न हो क्या नहीं क्या करोगे माथा पीटोगे अपना और भूलो कि उसने भी तो माथा पीटा होगा कि कैसी औलादे बनाई है मैंने कितना तुम पर वो प्रसन्न हुआ होगा लौट लौट करके फिर वहीं जाते हो और सत्संग अमृत नहीं पीते हैं तो सोचो कि वो पिता भी कितना प्रसन्न हुआ होगा हम सब पर इतनी खुशी हमने दी होगी उनको और हम लज्जा भी नहीं मानते हमारी डिठाई आकाश भी फाड़ देती है तभी तो फिर जमे बैठे अपने को हर दिन मांझते और सुधारते क्यों नहीं बोलो हम हर दिन अपने को सुधारती क्यों नहीं है खाना खाते हो तो थाली मांझते हो तुरंत क्या ऐसी भी थाली है कोई जिसमें कि जिंदगी भर खाना खा रहे हो मांझी ना हो तुम और मन नहीं मांझते हो तुम क्यों आचरण को क्यों नहीं मांझते और वेद की इन ऋचाओं से उनको मांझ करके अपने स्वभाव को धोते क्यों नहीं हो तुम तो? अपने को हर जगह सही लगाते जा रहे तो क्या कहेंगे कि बेदुना जाका दारुण दुख दें ही, ताकि मती पहले हर ले आज मती का हरण है तभी तो चिपके बैठे हैं आगे बढ़ नहीं रहे मंज नहीं रहे धुल नहीं रहे आगे दारुण दुख पतित में इनकी प्रतीक्षा कर रहे मत समझो कि तुम परमेश्वर से वो बहला पाओगे कोई नहीं जो हजार आंख से भीतर बैठा देख रहा है उसको धोखा कैसे करोगे तो लीला शत का समझो नारायण ने लीला इसलिए नहीं की थी कि तुम खाली भजन गाओ प्रभु लीला करके तुम्हें जीवन के अक्षर पढ़ा रहे थे कि मेरे नक्शे कदम आओ वो नहीं किया मिलाद करके आ गए ना ये नहीं होता है हमें अक्षरशा उनके अनुरूप जीना होता है क्योंकि जीवन उसका है दाता वो है मैं होता कौन हूं इसे बर्बाद करने वाला मुझे अधिकार क्या है और यदि कर रहा हूं बर्बाद तो मैं उसको मुंह क्या दिखाऊंगा कि जिसने जीवन की धरोहर मुझे दी अच्छा बनने के लिए अपने जैसा बनने के लिए माने वो बर्बाद करके रख दी <coughs> स्वामी जी इतनी कमाई हो गई क्या कमाई हुई भाई <coughs> क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सुनिमित जगत को धर्म पूर्वक जीते हुए मैं स्व जगत को कभी ना भूलता और उसे सदा सम्मान देता है स्व जगत और निमित जगत क्या है <coughs> देखिए एक व्यक्ति नौकरी करता है किसी सरकारी दफ्तर में यह उसका निमित धर्म है और उसके पास निमित सत्ता है जो भी अधिकार है उस नौकरी में उसके पास चाहे वो चीफ मिनिस्टर है इंस्पेक्टर है जो भी है या अधिकारी है किसी भी पद पर है तो उसके पास जो भी सत्ता है उसकी अपनी नहीं है वो निमित्त सत्ता है किसने दी है इस डेलीगेटेड पावर किसने दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दी है अब वो सत्ता का प्रयोग केवल उन कर्तव्यों की में ही कर सकता है अगर वो सत्ता का प्रयोग करके घूस पकड़ ले तो हम उसे घूसखोर और बईमान कहते हैं बोलो कहते नहीं कहते तो मेरे पास भी सारी पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिस परमेश्वर की है तो ये एक निमित्त सेवा के लिए दी गई पावर्स हैं अगर इसका मैं सेल्फिश मोटिव से इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या मैं उस बेईमान दारोगा से भी बड़ा बेईमान नहीं हूं उसने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर का दुरुपयोग किया मैंने तो परमेश्वर की पावर्स का महादुरुपयोग किया समझो इस बात को अपने को खाली कोरी सही मत लगाओ थोड़ा अपने को धोना मांझना और पढ़ना भी शुरू करो सत्संग सत का संग है मनोरंजन नहीं है कि खाली गाय के चले गए इसे अच्छी तरह से समझो इस बात को और जो इसे भूल जाएंगे वे कभी यह राह नहीं पाएंगे से बहुत अच्छे से समझना होता है अब उसका घर गृहस्थी भी है जो दफ्तर में काम करता है ये इसका स्वजगत है सूट से हालांकि सब निमित जगत है तो उसी प्रकार वाह जगत मेरा ड्यूटी जगत है और स्व जगत है? आत्म जगत है मेरे भीतर है जहा मेरा मन दशरथ है और तन है मनोवृत्तियां हैं कौशल्या हाँ, सुमित्रा कह कही जहा परमात्मा का लीला अवतार आत्मा ही श्री राम है और ये जीव रूप समर्पिता भक्ति ये मेरा स्वरूप सारा ये जानकी है ये समर्पित भक्ति है ये भक्ति का स्वरूप है राम रूपी लक्ष्य में स्थिर हो गया मन लक्ष्मण है भक्ति का भाव भरत है और हर असत्य और अज्ञान को मिटाना है यह शत्रुघ्न है रिपुसूदन है यह शत्रुओं का हंता शत्रुघन है सारे ये मेरा घर है यह मेरा परिवार है यह स्वजगत है जब जब जन्म पाऊंगा इस स्व को यथा लेके आऊंगा बाकी निमित जगत सब बदल जाएगा बदल गया होगा आज के स्वजन कल नहीं मिलने वाले पहचान भी नहीं पाएंगे वो तुमको और तू क्या जानेगा कि ये वही है मान सम्मान भी लौट के नहीं मिलेगा कैसे बताओगे कि फलाने ग्रंथ मेरे हैं तू कहां जानता और वो कहां जानते एक ही जगत है जो सत्य जगत है और वो आत्म जगत है तो इसलिए ये थोथी भक्ति के नाटक और स्वांग मत कर भीतर चल अपने को पढ़ अपने को मांझ तू सुधर गया तेरे लिए सचराचर सुधर जाएगा और तू अपने को नहीं धो पाया तो तू तो महिला संसार और महिला हो जाएगा इसे समझो इसे उतारना है हमको और भगवान की कथा में हाँ, भगवान के दो विवाह कैसे हुए थे वो कथा में हम थे हाँ तो हमने मणि की कथा की थी और उसके बाद जामवती के साथ कृष्ण लौटे थे उन्होंने सत्यजीत को ही दे दी, और फिर सत्यजीत ने उसका वर्ण किया तो उनका सत्य जी के साथ वो जामवती से सत्यभामा बनी और ये उनका दूसरा विवाह हुआ श्री कृष्ण के रुक्मणी जी से एक ही संतान हुई और वो हैं प्रद्युम्न अर्थ लिख लोपरा माने अजर अमर अविनाशी द्युम्न माने ज्योतियों को धारण करने वाला अति ज्योतिर्मय है ज्योतियों से मुझे कृष्ण का पुत्र अर्थात प्रद्युम्न बनके जन्मना है हम सबको वो कौंदती हुई ज्योतियों के साथ अपनी ही आत्मा से ब्रह्मांड से ज्योति बन के प्रकट होना है ये प्रद्युम्न है और जो सत्यभामा से पुत्र हुआ वो भी एक ही है और उसका नाम है सांब स अंब सांब कि हमें अंतर क्या असा माने जीव को अपनी भीतर की आंख खोलनी है हाँ अभी पुराने जो हमें पुराने आदि मानवों की घोपड़ियाँ बर्फ़ में मिली हैं 50-50 60 साठ हजार साल पुरानी तो उसमें सब में हमें तीन नेत्र मिले दो नहीं मिलते हैं तीन आंखें मिलती हैं है ना और ये एक दो में नहीं असंख्यों मिली है दो नेत्रों के साथ एक तीसरा नेत्र जो शिव का आप देखते हैं आदि मानव की खोपड़ी में तीन नेत्र मिलते हैं जो प्राचीन मानव बाकी सब मनुष्य है लेकिन उसकी स्कल में भी एक आंख बीच में भी है इन दो के अलावा यहाँ भी कट हो रहा है ये बहुत पहले की भी बात है वो आज की बात नहीं है मिली है और हमारे पास हैं प्रिजर्व हैं वेस्ट में है सभी के पास हैं तो उस वक्त भी ये तीसरा नेत्र क्या है तो हमने कहा था कि ये ब्रह्मरंध्र से जब जब जीव ब्रह्मरंध्र का प्रयोग कर रहा था और ब्रह्मरंध्र के सहारे चल रहा था उसके पास बुद्धि नहीं आत्मिक ज्ञान से ही वो चल रहा था तो उसके तीन नेत्र थे लेकिन जैसे जैसे उसने इंट्यूशन को मना किया मना किया तींद्रिय ज्ञान को और वो बुद्धि बल से भौतिक हो करके जीने लगा तो ये ब्रह्म रंज सिकुड़ करके नीचे चला गया तो यहां का स्कल पूरा हो गया और वो तीसरी आंख का लोप हो गया उसी बात को हमारे जयपुर के एक वैज्ञानिक ने डॉक्टर ने मेढकों के ऊपर ट्राई किया वो जीव विज्ञान के थे जयपुर में हैं हाँ तो जब उन्होंने क्या किया कि मेढकों के बच्चों को मतलब बिल्कुल नए टैड को लेकर के और उनकी स्कल उतनी बहुत मुलायम डी होती है उसको निकाल दिया और सामने उसके पीनल बॉडी है ब्रह्मरंद है छोड़ दिया और उसको विटामिन ए इंजेक्ट करते रहे और अब जब वो मेढक पैदा हुए हैं तो उनकी तीन आँखें बाकायदा पुतलियाँ हैं सब घुमा घुमा के देख गए तीनों आँखों से देखते हैं तो वो मान्यता फिर स्थिर हो गई कि जो पहले मनुष्य उतरे थे वो सब त्रिनेत्र थे लेकिन इन्होंने अपने साथ जो विश्वास खात किए कि अतिय ज्ञान को नकार दिया सब कुछ बाहर भागने लगे भगवान को भी बाहर ही ढूंढने लगे तो अंतर की दृष्टि इनकी जाती रही से बहुत गंभीरता से सुनो समझो शायद तुम में से किसी के राह भी मिल जाए हर वक्त भौतिकताओं में जीना हर वक्त अपने से दूर बाहर भागते रहना कभी मन को एकाग्र करके अपने अंतर में उस आत्मा का ध्यान नहीं करना जो सांस धड़कन दे रहा जीवन का प्रत्येक्षा दे रहा है तो यहां साधना का अर्थ ये नहीं था कि बाहर बैठ के त्राटक करूं कि फलाना करूं साधना का अर्थ था उस अंतर ज्योति के साथ जुड़ू क्योंकि अब ब्रह्मरंद्र आपका नीचे उतर रहा है गाय का ऊपर है मेढक का भी ऊपर है हर जीव का ऊपर है क्योंकि वो उसी के सहारे चलते हैं और आप में भी वो व्यक्ति जो अंधा होता है अब उसे एहसास के सहारे चलना है तो उसका ब्रह्मरंध्र बड़ा भी होता है और ऊपर को उठा रहता है यहां तक कि डेफ एंड डम का भी ऊपर को उठाता क्यों क्योंकि हम साधना नहीं ड्रामे करते हैं एक एहसास कोई भक्ति नहीं है एक उसके साथ एक एहसास के साथ एक संपूर्ण कमिटमेंट भी चाहिए हमको प्रतिबद्धता भी चाहिए उतनी ही और उतनी ही एकाग्रता और समर्पण चाहिए कंप्लीट सरेंडर चाहिए आसान नहीं है रास्ता ये दुनिया को दिखाने भ्रमाने के लिए गुरुजी बनने के लिए बहुत आसान रास्ता है ये ऐठ के बैठ जाओ बस बताऊं कैसे होता है हाँ आज थोड़ा इस विषय को विस्तार कर लेते हैं वो एक साथ कहने लगे कि भाव से भक्ति होती है तो तेरे पे भाव है कहां अगर तेरे पे भाव होता तो तू सचराचर में भेद करता है या भगवान देखता भाव है कहां गाते हो अंधभक्ति का बहाना ढूंढते हो और जो बात समझ में ना आए वो बड़ा विद्वान है ये एक अजीब हम लोगों के भीतर एक बात आ गई है बात उन दिनों की है कि एक हमारे स्वामी जी विदेश से आते थे लंदन से थे तो वो साउथ इंडियन और उनके प्रवचन होते थे अंग्रेजी बोलते थे हिंदी नहीं बोलते थे तो जहाँ होते थे हजरतगंज में रानी राम कुमार दो बार उन्होंने हमको भी बुलाया कि आप ही आइए लाला डालीगंज के और उनकी धर्म पत्नियां खूब सजी बैठी हैं मैं बोला इनके क्या पल्ले पड़ता तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ समझ में आया कल जी बोलते बहुत अच्छा क्या बोला ये तो पता नहीं तो कभी कभी आप लोग उनको भी बड़ा ऊंचा मान लेते हैं जिनकी बात आपके पल्ले नहीं पड़ती बोले हाँ ये ऊंची बात है तो।, तो एक बार एक ब्राह्मण आया हमारे पास घने जंगल थे तब तो कुछ भी नहीं था ना साठ पैंसठ तो कहने लगा कि मुझे बेटे की शादी करनी मेरे पे सामान नहीं है पैसे नहीं है स्वामी जी आप दे दो हमने तो कहा हमारे पास चेला है ना चंदा है हम थोड़ी बहुत मदद तो कर देंगे लेकिन बड़ा काम अगर करना है तो जो मैं बताता हूँ वो कर बोले क्या मैंने कहा तू यहाँ से खींच ले और हजरतगंज में जा कर के है ना वहाँ पिक्चर हाउस के सामने आसमान को देखते रहना और खबरदार गर्दन नीचे ना आए और बोलना किसी से मत और जो जो सामान दे तू लेना मत बस खड़े रहना न हिलना न भुलना इतना कर सकता है बोला हाँ जी कर सकता हूँ वो जा खड़ा हो गया ये सही बात बात बता रहा हूँ आपको आपकी सोच दिखा रहा हूं आपको और अपने से बड़ा समझदार आप किसी को मानते नहीं हो यह भी दिखा रहा हूं आपको अब वो जाके आसमान देखने लगा और कुछ उसके बाद भीड़ लगनी शुरू हुई बोले बहुत पहुंचा हुआ है।, है और उसके बाद लोगों ने खाना भी दिया उसने नहीं लिया फिर सामान आन भी दिए नहीं लिए हमने लेना मत करी और फिर तो भीड़ जो लगी तो ट्रैफिक जाम होने लगे उस जमाने में भी जब ज्यादा पब्लिक नहीं थी यार हाँ एक बड़ा फूलों के गुलदस्ते जैसा शहर था ये ये ये सब नहीं था और पंद्रह रात को दो बजे हम जाते थे अपनी जीप से उसे खिला पिलाते थे और बता देते थे कि सवेरे सबको खड़ा दिखाई पड़ेगा लेना मत कुछ भी <laughs> वो जो सामान और चढ़ावा चढ़ना शुरू हुआ वो देखते ही नहीं सा सामान था सामान लोगों ने चढ़ाना शुरू कर दिया और सब उससे मनोती अभी मांगने लगे और सबके काम भी होने लगे क्या बात है <laughs> कोई पच्चीसवें दिन रात को दो बजे हम गए हमने कहा सब समेट ले अब तो सब पूरा है बोले हाँ ले जाके उसको स्टेशन पे छोड़ दिया हमने कहा सवेरे टिकट ले और अपने घर जा बेटी की शादी की है और लखनऊ के सारे समझदार और जो तेरी फोटो खिंचवाए सब घरों में लगाए पूछते रहेंगे <laughs> और अभी भी कई घरों में लगा हुआ है नहीं एक आंख भीतर की भी खोलो उस पावन कृष्ण को वो देखो जो तुम्हारा अंतरात्मा है वही शबरी का राम है और वो हर सांस है तुम्हारी हर धड़कन है रोम रोम ऋणी हो उसके और वो तुम्हें रोम रोम प्यार कर रहा और तुम रोम रोम उसी को धिकार रहे बाहर ढूंढते हो और इन खेलों में तुम्हें मिलेगा क्या कुछ भी तो नहीं इसी को हम गुरुकुल में जब वेद पढ़ाते थे तो लीला कथाओं में का प्रयोग भी करते थे लीला शब्दकार तो सबके पल्ले पड़ गया ना हा? तो एक बहुत सुंदर मनोरम लीला है कथा है समय अपनी सीमा में आ गया है वो हम आपको अगली बार सुनाएंगे पारीजात युद्ध की कहानी एक बार पारीजात को लेकर के हाँ कृष्ण में और देवराजेंद्र में युद्ध ठन गया था उस कथा को हम अगली बार लेंगे आज अभी आए आज की ऋषा दोहरा लें और सुनो आज से अभ्यास करना है सबको कि झूठ नहीं बोलेंगे अरे इतना ही कर लो कि बा, बे बात बे वजह झूठ नहीं बोलेंगे चलो इतना ही मान लो अभी तो झूठ झूठ के लिए बोलते नहीं आदतन बोलते हो उतना ही छोड़ दो किसी की चुगली नहीं करेंगे किसी का द्वेष नहीं करेंगे अब अच्छे बनने की प्रक्रिया में आएंगे और सदा अपने भीतर उस ईश्वर को खोजेंगे जो इतना प्रभु हमें प्यार दे रहे हैं और हम लौट करके झूठ और कपट कर रहे हैं तो हम उनके जैसे बन के दिखाएंगे हो आवादूतम वृणी माई अरे उस अमर आत्मा को जाने हम हे प्रभु तुम्हारे हम दूत बने तुम्हारे हम निमित बने प्रवादूतम है ना ये सहस ये हाँ इसीलिए इसमें व्याकरण हटाते हैं कि हर समय का ऑटो सजेशन बने तो प्रह दूतम तेरे दूत बने प्रभु हम तेरे निमित हो जाए ये मेरा तेरा अपना पराया सब जाए नारायण नारायण के दूत है नारायण के निमित्त हैं हे आत्मा हे यज्ञ अब हम सदा सदा के लिए आपके दूत बने व्रणीम है और आप ही का वर्ण करें अहो आप ही का अनुकरण करें म विश्व वेद सम हे सचराचर को ज्ञान से और जीवन से परिपूर्ण करने वाले मृत्यु का अंत करके उन्हें पुनः पुनः जीवंत करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ हे सर्वव्यापी हे घट घटवासी हे कृष्ण आज से हम अपने को अपने की इस स्मय को हटा दें और गोविंद तुम्हारे ही दूत तुम्हारे ही निमित्त हो जाए महाते स्व तुम्हारे उस महान सत्य में ही स्थित हो और आप कोई छूट ना हो विचरण ते अर्च जीवन भी हो गति भी हो जो भी हो तेरी अर्चना हो पूजा हो सड़क पर भी चलो तो नारायण मेरा हर कदम आपकी अर्चना और परिक्रमा में रहे इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वेदास इसीलिए इसमें हम लोग व्याकरण नहीं रखते थे कि जो व्याकरण में फिर भूत भविष्य वर्तमान जुड़ जाएंगे हाँ फिर उसमें लिंग भेद में जाना पड़ेगा तो व्याकरण इसमें हटाई दिया जाता है हाँ तो महा सतो आपके उस महान सत में ही स्थित रहूं सदा विचर और निरंतर चलूं तो हर गति मेरी मेरी सांसें मेरी धड़कनें मेरा हर हाँ, प्रत्येक कर्म हे गोविंद अर्चना हो जाए आपकी देवी